वेताल 25 17 कहानी चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था उसकी एक लड़की थी नाम था उसका उन्मादिनी जब वो बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए राजा ने तीन दासियों को लड़की को दिखाने को कहा उन्होंने उनमादनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गए लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा आकर कह दिया वो तो कुलक्षणी है राजा ने सेठ से इंकार कर दिया इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे एक दिन राजा की सव राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम चला कि ये तो उसी सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा हो ना हो जिन दासियों को मैंने देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहाँ आ ग क्या मैं अधर्मी हूं जो परायी स्त्री को ले लूं? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वो कुछ दिन में ही मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा सेवक का धर्म है स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा जब तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चेता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर वेताल ने पूछा, राजन बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा अधिक साहसी था, क्योंकि उसने राज धर्म पर दृढ़ रहने के लिए उनमादनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अप अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं, असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का उत्तर सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़ कर लाया, तब उसने अठारवीं कहानी सुनाई। वचन संगीत टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रॉप